की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा इतिहास के पन्नों में राजा और रानी की प्रेम की कई कहानियां हैं। पर, पर कुछ प्रेम, प्रेम कहानिया ऐसी हैं जिन्हें जिन पढ़ने के बाद लोग हैरत, हैरत में आ जाते हैं। मांडू, अर्थात मांडवगढ़, मध्य प्रदेश का एक, एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती रूप और बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है कहने को लोग मांडू को खंडहरों का गांव भी कहते हैं परंतु इन खंडहरों के पत्थर भी बोलते हैं और सुनाते हैं हमें इतिहास की अमर गाथा ऐसी ही एक कहानी है रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी रानी रूपमती और बाज बहादुर एक प्रसिद्ध प्रसिद ऐतिहासिक प्रेम, प्रेम कथा है रूपमती मालवा की गायिका थी और बाज बहादुर उनसे, उनसे प्रेम करते थे यहां अंतर धार्मिक विवाह था युद्ध युद, प्रेम, प्रेम संगीत और कविता का, का अद्भुत सम्मिश्रण है यह जादुई प्रेम कहानी बाज बहादुर मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे रूपमती किसान पुत्री थी और साथ ही गायिका भी। उनकी आवाज के मुरीद बाज बहादुर उन्हें दरबार में ले आया दोनों परिणय सूत्र में बंध गए लेकिन यह प्रेम कहानी जल्दी ही खत्म हो गई जब, जब मुगल, मुगल सम्राट अकबर ने मांडू पर, पर चढ़ाई करने के, के लिए अधम खान, खान को भेजा बाज बहादुर ने अपनी छोटी सी सेना, सेना के साथ, साथ उसका, उसका मुकाबला, मुकाबला किया किंतु वे, वे हार गए अधम खान रानी रूपमती के सौंदर्य पर मर मिटा इससे पूर्व की वह मांडू के साथ रूपमती को भी अपने कब्जे में लेता रानी रूपमती रूप ने विष का सेवन करके मृत्यु को गले लगा लिया। राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार के साक्षी मांडू में पैतीस फीट की ऊंचाई पर बना रानी रूपमती का किला है कहते हैं कि रानी रूपमती नर्मदा नदी को देखे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी इसलिए राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती की इच्छा का ध्यान रखते हुए रानी रूपमती किले का निर्माण करवाया रानी रूपमती के किले से नर्मदा नदी नजर आती है। कहा जाता है कि रानी रूपमती प्रतिदिन स्नान के बाद यहाँ पहुँचती और नर्मदा जी के दर्शन उपरांत ही अन्न ग्रहण करती थी राजा बाज बहादुर रानी रूपमती को बेहद प्यार करते थे शायद इसलिए रानी रूपमती के महल तक पहुँचने से पहले राजा बाज बहादुर के महल को पार करना होता था राजा बाज बहादुर रानी रूपमती की रक्षा के लिए यहां सब करते थे इसलिए शायद आज भी रानी रूपमती के किले को राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी का प्रतीक समझा जाता है मांडू मध्य प्रदेश की बेहद ही खूबसूरत जगह है और जो भी व्यक्ति मांडू घूमने के लिए जाता है वो वहीं का होकर रह जाता है मांडू इंदौर से करीब 110 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ियों में करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर मध्य प्रदेश के धार जिले में बसा है अभी आप सुन रहे थे राजा, राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती, रूपमती की प्रेम, प्रेम कथा वाचक स्वर भारती परिमल